श्री गर्गसंहिताम श्री मथुरा खंड, तीसरा अध्याय अक्रोर का नंदग्राम गमन मार्ग में उनकी बलराम से कृष्ण से भेंट तथा तो उन्हीं के साथ नंद भवन में प्रवेश श्री कृष्ण से बातचीत और उनका मथुरा गमन के लिए निश्चय मथुरा यात्रा की चर्चा सब और फैल जाने पर गोपियों का विरह की आशंका से उद्विग्न हो उठना श्री नारद जी कहते हैं मैथिलेंद्र अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हो राजा कंस का कार्य करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नंदगांव को गए पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति उनकी पराभक्ति थी परम बुद्धिमान अक्रूर यात्रा करते हुए मार्ग में अपने बुद्धि से इस प्रकार विचार करने लगे अक्रूर बोले मैंने भारतवर्ष में कौन सा पुण्य किया निस्वार्थ स्वभाव से कौन सा दान किया कौन सा उत्तम यज्ञ तीर्थ यात्रा अथवा ब्राह्मणों की शुभ सेवा की है जिससे आज मैं भगवान परमेश्वर श्रीहरि का दर्शन करूंगा मैंने पूर्वजन्म में कौन सा उत्तम तप किया और भक्तिभाव से कब किस संत पुरुष का सेवन किया था जिससे आज मुझे अपने सामने भगवान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन होगा भगवान सुरेश्वर श्री कृष्ण जिनके नेत्रों के गोचर होते हैं भूतल पर उन्हीं का जन्म सफल है आज उन भगवान का दुर्लभ दर्शन करके मैं सर्वतोभावेन कृतार्थ हो जाऊंगा नारद जी कहते हैं इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन और उत्तम शकुन का दर्शन करते हुए गांधी नंदन अक्रूर संध्या काल में रथ पर बैठे बैठे नंद गोकुल में जा पहुंचे यव और अकुश अंकुश आदि से युक्त श्री कृष्ण चरणार बिंदो के चिन्ह तथा उनकी लड़ाई से युक्त धूल उन्हें पृथ्वी पर दिखाई दिए उनके दर्शन की उत्कंठा एवं भक्ति भाव के आनंद से विवल हो जी रथ से से कूद पड़े और उन धूल कणों में लौटते हुए नेत्रों आंसू बहाने लगे। मिथिलेश्वर जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है उनके लिए ब्रह्मलोक पर्यंत जगत के सारे सुख तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं तदनंतर रथ पर आरूढ़ हो अक्रूर क्षण भर में नंदगांव जा पहुँचे उन्होंने गोष्ठों में पहुँच देखा बलराम जी के साथ श्री कृष्ण उधर ही आ रहे थे वे दोनों पुराण पुरुष श्यामल गौरवर्ण परमेश्वर प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र वाले थे रास्ते में बलराम और श्री कृष्ण ऐसे जान पड़ते थे मानो इंद्रनील और हीरकमढ़ी के दो पर्वत एक दूसरे के संपर्क में आ गए हों उन दोनों के मुकुट बाल सूर्य के समान और वस्त्र विद्युत के शरीर थे उनकी अंग कांति वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम तथा तो शरद ऋतु के बादल की भांति गौर थी उन दोनों को देखकर अक्रूर तुरंत ही रस्ते नीचे उतर गए और भक्तिभाव से संपन्न हो उन दोनों के चरणों में गिर पड़े उनका मुख नेत्रों से झरते हुए आंसुओं की धारा से व्याप्त तथा शरीर रोमांचित था उन्हें देख परमेश्वर श्रीहरि ने दोनों हाथों से उठा लिया और वे माधव दया से द्रवित हो भक्त को हृदय से लगाकर अश्रुओं की वर्षा करने लगे इस प्रकार बलराम थे श्रीहरी उनसे मिलकर शीघ्र ही उन्हें घर ले आए और वहां उन्होंने उनके लिए श्रेष्ठ आसन दिया अतिथि सत्कार में एक गाय देकर प्रेम पूर्वक सरस भोजन प्रस्तुत किया नंद ने अकड़ों को दोनों हाथों द्वारा हृदय से लगाकर पूछा अहो तुम कंस के राज्य में कैसे जी रहे हो जिस नीलज्ज ने अपनी बहन के नन्हे से शिशुओं को मार डाला वह दूसरे लोगों के प्रति दयालु कैसे होगा नंद जी जब घर में चले गए तब श्रीहरि ने उनसे माता पिता की सारी कुशल पूछी इस प्रकार अपने बंधु बांधव यादवों का समाचार पूछ कर, कंस की सारी विपरीत बुद्धि के विषय में भी जिज्ञासा की अकरों बोले देव परसों की बात है भोजराज कंस हाथ में तलवार ले वसदेव को मार डालने के लिए उद्यत हो गया था किंतु नारद जी ने उसे रोक दिया था समस्त यादव बंधु बांधव भय से विफल और दुखी हैं। भूमन कितने ही कंस के भय से कुटुंब से दूसरे देशों में चले गए हैं वह आज ही यादवों को मार डालने और देवताओं को जीत लेने के लिए उद्योगशील है इस पृथ्वी पर बलवान दैत्यराज कंस कुछ और भी करना चाहता है अतः आप दोनों को जगत का अच्छा कल्याण करने के लिए वहां अवश्य चलना चाहिए आप दोनों प्रभुओं के बिना सत्पुरुषों का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता नारद जी कहते हैं राजन अक्रूर जी की बात सुनकर बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण ने नंदराज की सलाह लिखकर कार्यकर्ता गोपों से इस प्रकार कहा श्री भगवान बोले बंधुओं बड़े बूढ़े गोपों के साथ बलराम से मैं तथा नंदराज भी मथुरा जाएंगे नवो नंद और उपनंद तथा छहों ब्रजवान सब लोग प्रातःकाल उठ कर मथुरा की यात्रा करेंगे अतः तुम सब लोग दही दूध और घी आदि गोरस एकत्र करो उसके साथ राजा को देने के लिए अनान्य उपहार भी उपायन भी होंगे छगड़ों के साथ रथों को भी ठीक ठीक करके शीघ्र तैयार कर लो नारद जी कहते हैं यह सुनकर कार्य करने वाले सब गोपों ने घर घर में जाकर गोपियों के सुनते हुए वह सारा कथन जो का दोहरा दिया यह सुनकर गोपियों का हृदय उद्विग्न हो उठा वे भावी विरह की आशंका से विवल हो गई और घर घर में एकत्र हो वे सबके सब, सब परस्पर इसी विषय की बातें करने लगीं द्वीपेश्वर महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान की यह बात ब्रिस्भानु वर् घर में पहुंच गई प्रीतम चले जाएंगे यह समाचार भरी सभा में अकस्मात सुनकर ब्रिजभानु नंदिनी अत्यंत दुखित हो गई वे हवा की मारी हुई कदली की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई किन्हीं गोपियों की मुख अत्यंत मलिन हो गई हाथ की अंगूठिया कलाइयों के कंगन बन गई उनके केशों के बंधन ढीले हो गए और उसमें गुथे हुए फूल शीघ्र ही शिथिल होकर गिर पड़े वे गोपियाँ चित्रलिखी सी खड़ी रह गई रिपेश्वर कुछ गोपियाँ अपने घर में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जो कहती हुई अत्यंत विवल हो गई और घर के सारे काम काज छोड़कर योगी की भांति ध्यानानंद में मग्न हो गई राजन कुछ गोपियाँ समर्थ नहीं वे एकत्र हो एक साथ आपस में इस प्रकार बातें करने लगी बात करते समय उनके कंठ गदगद हो गए थे और बाणी लड़खड़ा रही थी उनके नेत्रों से स्वतः अशुभ प्रवाहित होने लगी गोपिया बोली अहो अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र बड़ा विचित्र होता है वह कहने योग्य नहीं है निर्मोही मनुष्य मुँह से तो कुछ और कहता है परंतु हृदय में कुछ और ही भाव रखता है उसके मन की बात तो देवता भी नहीं जानता फिर मनुष्य कैसे जान सकता है रास में इन्होंने जो जो बात कही थी उस सब को अधूरी ही छोड़कर वे चले जाने को देत हो गए हैं अहो हमारे इन प्राण बल्लभ के मथुरापुर चले जाने पर हम सबको कौन कौन सा कष्ट नहीं होगा इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में अक्रूर का आगमन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ